ओूड़ा मणि विधुबल कृतवासुको भव्याय लीलातांडवपंडिता नूतजलधरुचूतिकुचौराय तस्में संसारमिहय शकर शंकरचार्यव वादरा सूत्रभाष्य वंदे भगवत ईश्वर गुराज्मीति मूर्ति वेद विभाग व्योम व्याप्तहाय दक्षिणा मूर्त नमः शांति शांति शांति द्रव्य तो जाति सिद्ध करने के लिए कार्य का सम कारणता अवच्छेद को तो है ना द्रव्य तो जाति सिद्ध करने के लिए चले भाव कार्य का जो समवायि कारण होगा समवाय कारण द्रव्य होगा द्रव्य हो में कारण था कारण था अवच्छेद द्रव्य तो ऐसा सिद्ध करने के लिए चले तो कहेगी सकल कार्य में रहने वाले जो कार्यता कार्यता का अवच्छेद को कार्यत्व ऐसा नहीं होगा तत्त तो तो कार्य कारण अनुभाव यह लेना पड़ेगा पर दूसरा भी है तो कार्यत्व को कार्यता का अवच्छेद को मानेंगे अथवा कार्य का संबंधन घटतव तो किसी को भी कार्यता अवच्छेद को मान सकते हैं तो विनिगम इसलिए आगे दूसरा समाधान दिए संयोग समवायिक कारणता अवच्छेदत्व ना द्रव्य प्रजाति सिद्ध होगा तो संयोग संयोग द्रव्य में होगा तो कारण समवायिक कारण हो जाएगा द्रव्य कारणता द्रव्य में कारणता अवच्छेदत्व ना द्रव्य प्रजाति सिद्ध होगा तो उसमें भी एक दोष है कि कुछ लोग नित्य संयोग मानते हैं तो अभी नित्य संयोग भी है और जन्य संयोग भी है संयोगत्व दोनों में रहेगा तो संयोगत्व को कार्यता अवच्छेद कहेंगे तो वो जन्य संयोग नित्य संयोग में भी संयोग तो रह जाएगा किंतु वह कार्य नहीं है ये दोष को आरम्भ करने के लिए क्या समाधान दे दी विभाग समवायिकणता अवच्छेद कर इससे द्रव्यो तो जाति सिद्ध होगा और ये उपलक्षण है दूसरा समाधान क्या है द्रव्यपति पुनः द्रव्यांतर की उत्पत्ति न हो जाए इसलिए द्रव्य को ही पूर्व द्रव्य को प्रतिबंधक मानेंगे प्रतिबंधकता द्रव्य में प्रतिबंधकता अवच्छेद द्रव्य तो तेन रूपेण द्रव्य तो जाति भी सिद्ध हो जाएगा जब पूर्व द्रव्य को अगर प्रतिबंधक नहीं मानेंगे तो उसी द्रव्य का जो अवयव है उसमें फिर द्रव्यांतर की उत्पत्ति हो जाए इसलिए पूर्व द्रव्य को प्रतिबंधक मानना पड़ेगा द्रव्यता प्रतिबंधकता अवच्छेद तत्व न द्रव्य सिद्ध होगा तो द्रव्य तो हो गया प्रतिबंधकता अवच्छेदक और कहा गया कि प्रतिबद्ध कौन हो जाएंगे कहीं पृथ्वी आदि चतुष्टय ये हो जाएंगे पृथ्वी प्रतिबद्ध ये पृथ्वी आदि चतुष्टय छोड़कर के आगे जो है वो सब नित्य है तो वो कार्य ही नहीं होंगे अच्छा कहा कि पृथ्वी आदि चतुष्टय में रहने वाले भूतत्व ये प्रतिबद्धता अवच्छेदक होगा तो भूतत्व को प्रतिबंधकता का भी अवच्छेदक माने द्रव्यत्व तो क्यों क्यों मानते हैं तो वहां सिद्धांत कह दिया कि भूतत्व को प्रतिबंधकता अवच्छेद को मानेंगे तो मूर्तत्व भी हो जाएगा तो अभी द्रव्यत्व को मानेंगे प्रतिबंधकता अवच्छेद को तो अभी मूर्तत्व भूतत्व द्रव्यत्व तीनों आगे इसमें विनिगमना भी फिर कैसे निर्णय होगा क्या मूर्तत्व और भूतत्व ये दोनों क्लिप्त सिद्ध है द्रव्यत्व अभी सिद्ध नहीं हुआ है इसलिए सिद्ध और असिध में विनिगमना विरह नहीं होते हैं ये समाधान दिए अच्छा और द्रव्य प्रतिबंधकता का अवच्छेदकूपेण धर्मी ग्राहक मान सिद्धम धर्मी ग्राहक मान हो गया अनुमान पृथ्व्यादि चतुष्टिष्ठ प्रतिबद्धता तन तो निरूपित द्रव्यनिष्ठ प्रतिबंधकता ये प्रतिबंधकता किंचित धर्म अवच्छिन्न होगा जैसे मणिनिष्ठ प्रतिबंधकता दाहनिष्ठ प्रतिबद्धता मणिनिष्ठ प्रतिबंधकता वहाँ किंचित अव्छेद रहेगा तो इसी प्रकार की यहाँ भी प्रतिबंधकता का अवच्छेदक द्रव्य तो सिद्ध होगा यहाँ तक हम लोग देखे थे आगे कहते हैं नचतस्य चाह वृत्तिते माना इति वाच्यम तस्य अभी हम तो जाति सिद्ध कर रहे हैं कहते हैं द्रव्य तो जाति गगनादि में रहेगी रहे तो गगनादिवृत्ति हो जाएगा द्रव्य जाति तो जाति तो, तो जाति गगनादिवृत्ति और द्रव्य तो जाति में गगनादिवृतित्व तो आएगा तो गगन आदि वृत्तित्व द्रव्य तो, तो जाति में नहीं आएगा इसमें कोई प्रमाणन नहीं है क्यों आप अभी द्रव्यव तो जाति को प्रतिबंधकता का अवच्छेद मानते हैं जो द्रव्य होगा वो, वो प्रतिबंधक कहीं होता होगा तभी तो वो द्रव्य प्रतिबंधक हो गया अभी द्रव्य में प्रतिबंधकता प्रतिबंधकता अवच्छेदकत्व है न द्रव्य तो सिद्ध होगा गगन भी एक द्रव्य आप कहते हैं तो गगन भी कहीं प्रतिबंधक होगा तो उसमें प्रतिबंधकता आएगी और प्रतिबंधकता का अवच्छेदक अब द्रव्य तो कहेंगे किंतु गगन कहीं प्रतिबंधक बनेगा नहीं क्यों नहीं बनेगा गगन नित्य है ना जन्य है नित्य पदार्थ जहाँ प्रतिबंधक बनेगा वो पदार्थ की कभी उत्पत्ति हो पाएगी या नहीं हो पाएगी तो इसलिए गुरुपक्ष कह रहा है कि तस् तस्थात द्रव्यत्व से गगनादिवृत्ति माना भाव क्योंकि द्रव्य का आप सिद्ध कर रहे हैं प्रतिबंधकता अवच्छेद रूप है न तो गगन कहीं प्रतिबंधक होगा नहीं क्योंकि नित्य पदार्थ है इसलिए ये द्रव्य तो गगन में रहेगा इसमें कोई प्रमाण नहीं है गुरुपक्ष कहा तो सिद्धांत कहा कि अगर आप गगन आदि में ये द्रव्यव को नहीं मानेंगे फिर कहा मानेंगे पृथ्वी जल तेज वायु इसमें ही मानेंगे और उसमें प्रतिबद्धता रहा ये चार में और प्रतिबद्ध प्रतिबद्धता का अवच्छेद सिद्धांत कह दिया था पृथ्वी आदि चतुष्टय मात्र वृति भूतत्व ये प्रतिबद्धता का अवच्छेद हुआ अभी आप गगन आदि में ये प्रतिबंधकत्व नहीं मानते हैं तो इसलिए गगनादी में द्रव्यत्व को नहीं मानेंगे तो मानेंगे चार में और वहाँ भूतत्व तो भी रहता है चार में भूतत्व तो रहेगा चार में द्रव्यत्व तो रहेगा ये समान हो जाएगा तो सिद्धांत कहता है भूतत्वेना तुल्य व्यक्तिकत्वापत्या कभी तो भूतत्व तो भी चार में रहेगा जहां प्रतिबद्धता रही कौन सा चार में पृथ्वी जल तेज वायु में अभी आप गगन आदि में अगर द्रव्यत्व को नहीं मानेंगे तो द्रव्य विचार में रह जाएगा तो कहते हैं कि भूतत्व के साथ तुल्य व्यक्तिकत्व आपत्ति हो जाएगा तद अर्थात भूतत्व द्रव्यत्व समान हो जाएंगे इसलिए द्रव्यत्व को भिन्न कहने के लिए कहीं एक अधिक जगह में मानना पड़ेगा तो कहाँ मानेंगे कहेंगे आकाश में मानेंगे तो सिद्धांत कहेगा आकाश में मानेंगे अथवा कालो में मानेंगे तो मानें दिख में मानेंगे मनो में मानेंगे इसलिए विनय गमन अभी रहे ना गगन आदि पंचवृत्तित्व अभ्युपगम चार में तो मानेंगे बाकी और एक अधिक कहीं मानना पड़ेगा नहीं तो भूतत्व तो द्रव्यत्व सम समव्याप्ति हो जाएगा तो समव्याप्ति दो जाति समव्याप्ति हो जाएंगे तो जैसे घटत्व कलशत्व इनको दो जाति अलग अलग कहेंगे नहीं कहेंगे तो इसी प्रकार की भूतत्व तो, द्रव्यत्व भी समान हो जाएगा तो ये दो से करने के लिए आपको द्रव्यत्व को कहीं अधिक मानना पड़ेगा तो गगन आकाश काल दीघ आत्मा मन ये पांच है किसमें मानेगे कहते बिने गमना बिरह इसलिए पांचों में मान लेना है सिद्धांति कहता है ना बिने आदि गगनादि वृत्तित्व अभ्युपगम अभी पूर्व कह रहा है आपको एक जगह में मानने से काम चलता आपको अधिक देस दिखाना है तो कहीं एक मानने से होता तो अभी आप विनिगमना विरह दिखा करके पांच में मानते हैं गगनादि गगन काल दिक्क आत्मा ये चार विभू पदार्थ हुए इसी में विनिगमना विरह कह सकते हैं किंतु पंचम है मन तभी भूतत्व के साथ तुल्य व्यक्तित्व दोष को वारण करने के लिए आप द्रव्यत्व को मन में मान लीजिए क्योंकि ये चार विभू हो गए तो विभू मत लीजिए मन में मान लीजिए तभी भूतत्व तो चार में रहेगा और द्रव्य तो पांच में आ जाएगा पांचवा कौन हो जाएगा मन तभी पूर्व पक्ष कह रहे तो न्यक् तुल्य व्यक्तित्व तुल्य व्यक्तित्व ना दिया है तुल्य व्यक्तित्व दिया है ये तो हम लोग का सम आप कहता तुल्य व्यक्तित्व है अच्छा व्यक्तिक अच्छा न चूतत्व न तुल्य व्यक्ति वृत्तित्व अच्छा ठीक है तुल्य व्यक्ति वृत्तित्व ये थोड़ा अधिक स्पष्ट हो जाएगा मतलब तुल्य समान व्यक्ति में रहने वाला चलेगा अच्छा, यहाँ क्या टिप्पणी गया एक नंबर समानीय तत्व अच्छा भूतत्व के साथ द्रव्यत्व का तुल्य व्यक्ति वृत्तित्व वारण करने के लिए वारण आय मनोवृत्तित्व में तभी द्रव्यत्व में मनोवृत्तित्व कल्पना कर लेंगे द्रव्यत्व में मनोवृत्तित्व ये कल्पना करेंगे अर्थात द्रव्य ना द्रव्यत्व में मनोवृत्तित्व अर्थात द्रव्यव मनोवृत्ति इस प्रकार की तो द्रव्यत्व मन में और स्वीकार कर लीजिए कल्प्यता कहेंगे मन में क्यों लेंगे गगनादि में क्यों नहीं लेंगे कहते हैं गगन आदि वृत्तित्व कल्पना है गौरव गगन में लेंगे तो गगन काल दीग आत्मा ये चार बिहु पदार्थ याद आएंगे तो इसमें विनिगमना विरोह होकर के गौरव दोष हो जाएगा और वृत्तित्व कल्पने अपी एक तो गगनादि वृत्तित्व कल्पना करने से गौरव होगा चार में विगमना विरोह होगा और गगनादिवृत्तित्व कल्पना अपी मूर्त सांकरणा अभी आप द्रव्यत्व को गगन में भी कल्पना कर लीजिए अभी पृथ्वी जल तेज वायु गगन पांच में आ गया ये द्रव्यत्व द्रव्यत्व को आप गगन में कल्पना कर लीजिए पूर्व कहता है द्रव्यत्व को गगन में कल्पना करने पर भी मन में मानना पड़ेगा इसलिए गगन में क्यों लेना है केवल मन में ले लीजिए मुण्यूं? तो गगन में मानने पर भी द्रव्यत्व को मन में मानना पड़ेगा ये क्यों पूर्व पक्ष कह रहे हैं आदि वृत्तित्व कल्पना अपी कश्य द्रव्यत्व से द्रव्यवस्या गगनादि वृत्तित्व और कल्पना करेंगे तो द्रव्यत्व चार में और गगन में ये रहेगा और मूर्तत्व तो चार में और मन में रहेगा अभी मूर्तत्व और द्रव्यत्व में शांकर्यदोष आ जाएगा क्यों द्रव्यत्व ये द्रव्य द्रव्यत्व मूर्तत्वम मूर्तत्व कहाँ रह जाएगा मन में और मूर्तत्वम बिहाय द्रव्यत्वम आकाश में गगन में और दोनों पृथ्वी आदि में रहेंगे इसलिए मूर्त द्रव्यत्व और मूर्तत्व में सांकर्य दोष आ जाएगा ये दोष को वारण करने के लिए आपको द्रव्यत्व को मन में भी मान लेना पड़ेगा नहीं मानेंगे तो शांकर्य दोष होगा दो जाति में शांकर्य दोष नहीं होगा अगर व्याप्य व्यापक भाव हो जाएगा तो अगर व्याप्य व्यापक भाव नहीं होगा इसका अभाव मिलता है उसका अभाव मिलता है और दोनों मिल करके रहते हैं तब तो ये सांकर्य दोष होगा अगर व्याप्य व्यापक भाव हो जाएगा तो ये दोष नहीं आएगा तभी पूर्व पक्ष वो पहले वो टीका में था अभी दिन करी में वो हम कहे थे कि आगे दिन करी में आएगा यह विचार यहाँ दिखाएंगे ना यहाँ नहीं वो आगे दिखाएंगे आगे तो दोष को ये कुछ लो को का को। लो को लोग मानते हैं सांकर्य दोष वो कारिगा कहे हैं उदयनाचार्य और नब्बे लोग शंकर दोष को मानते नहीं प्राचीन लोग मानते हैं नब्बे लोग मानते नहीं इसलिए उनका दो मत है प्राचीन लोग शंकर दोष को मानते हैं और यहाँ ग्रंथ प्राचीन के अनुसार चलते हैं इसलिए वो कहते हैं गगन आदि वृत्तित्व अगर द्रव्यत्व में मानेंगे अर्थात द्रव्यत्व गगन में भी रहेगा तो भी मूर्तत्व के साथ सांकर्य दोष होगा मूर्तत्व न सांकर्य वारणा मनोवृत्तित्व आवश्यकत्वात् आवश्यकवात मनोवृत्तित्व मानना पड़ेगा अभी द्रव्यत्व मन में भी रह जाएगा तभी जहां जहां मूर्तत्व रहेगा वहां वहां द्रव्य भी रह जाएगा तो होने से शांकर्यदोष नहीं होगा दो जाति अगर एक ही स्थान पर रहते हैं और कहीं उसका एक का अभाव हो गया तब तो दोनों में व्यापी व्यापक अभाव होना चाहिए नहीं तो शांकर्यदोष होगा तो पूर्व पक्ष कह रहा है अगर आप द्रव्य को गगन में मानेंगे तो भी मन में मानना पड़ेगा इसलिए केवल मन में मान लीजिए अभी क्या होगा पूर्व पक्ष कहा कि द्रव्यो चार में रहेगा और मन में रहेगा और मूर्तत्व तो चार में रहेगा मन में रहेगा तो भूतत्व के साथ समव्याप्ति को वारण करने के लिए आपको अन्यत्र स्वीकार करना पड़ेगा विचार आरंभ हुआ नहीं तो द्रव्यत्व भूतत्व भूतत्व अचार में रहेंगे समव्याप्त हो जाएगा अधिक कहाँ मानेंगे गगन में मानेंगे मन में मानेंगे करके हो करके हुआ कि गगन में मानेंगे तो भी मन में मानना पड़ेगा इसलिए मन में मान लीजिए तो भी द्रव्यत्व पांच में आ गया और मूर्तत्व पांच में आ गया क्या दोष हुआ सांकर दोष नहीं हुआ द्रव्य तो भी पांच में आया मूर्तत्व तो भी पांच में आया और फिर समव्याप्त हो तो गया भूतत्व तो के साथ समव्याप्त को वारण करने के लिए अन्यत्र मानना हुआ और विचार करके मन को ले लिया और क्या हुआ दोष समान दोष हो गया तो इसको क्या न्याय कहते हैं घट्ट न्याय जानते है ना न्याय अर्थात ये जो कुटी को वारण करने के लिए कुटी अर्थात तो जहाँ टोल कलेक्शन होता है उसको वारण करने के लिए रात में वो अन्य रास्ता लिया ले करके रात भर घूम करके सुबह आकर के फिर कुटी के सामने पहुंच गया और कुटी का जो आदमी था वो सुबह देख लिया कहता था वायु टैक्स दे करके जाओ इसको कहते हैं घट्ट कुटी नहीं अर्थात आप एक दोष को वारण करने के लिए कुछ रास्ता लिए फिर वही दोष आ करके उपस्थित हो गया इसको घट्ट न्याय कहते हैं। तो अभी सिद्धांति कहता है अगर आप मूर्तत्व के साथ द्रव्यत्व का सांकर्य वारण करने के लिए मन में, में भी आप द्रव्यत्व को मान लेंगे सिद्धांति कह रहे हैं तथा सती अर्थात तो मन में भी अगर द्रव्यत्व को मान लेंगे तो मूर्तत्व जातिया द्रव्योश्य तुल्य व्यक्तित्व आपत्त्य अभी मूर्तत्व के साथ द्रव्यत्व ये तुल्य व्यक्ति हो गया किन्तु पांच नहीं रह गया भूतत्व के साथ तुल्य व्यक्ति हो रहा था अधिक मानना है कि आवश्यक हुआ विचार करके मन में माने तो फिर मूर्तत्व के साथ तुल्य व्यक्ति हो गया ये विचार यहाँ पूरा हुआ तो अर्थात ये द्रव्यत्व जाति सिद्ध हो गया तो अभी आगे शंका दिखाते हैं Smita. ननु इति इति इति दसमद्रव्य तमस नव द्रव्या कहता है कि तमः दसम द्रव्य है इसलिए नवद्रव्याण कैसे आप कह दिए इति अयुक्त अभिप्राए ननु मूल में मुक्तावली में ननु दशमं नन दसमं द्रव्यंगत न उक्तम तमह, दसम इसको कैसा नहीं कहा गया तद्धि प्रत्यक्षे गृहते तिर्था वह तम प्रत्यक्ष से ग्रहण होता है चक्षुके अर्थ सेवाद कर्मवत्वाच द्रव्यम तो अन्मान भी देता है मीमसक ये जो है वो द्रव्य हे कि कर्मवत्वात्व हेतु टीका में नयायिक कहता है ननु तमसी माना भावना न उक्तम मीमांसक कहता है कि तम दशम द्रव्य है कैसे नहीं कहे नया कहता है कि तम में कोई प्रमाण नहीं है इसलिए नौक्तम उक्तम इतिहास्य मीमांसक कहता है तम साधक प्रत्यक्ष प्रमाणम आह तम इसका साधक प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष अर्थात चक्षु तमा तो दिखता है मूल में मुक्तावली में कहते हैं तद तो ही प्रत्यक्षेण गृह्यते तथा तो तो तो दिनोकरी में कहते हैं तत्त तमो तो ही तमो तो प्रत्यक्षेण गृह्यते प्रत्यक्षण का अर्थ दिनोकरी में प्रत्यक्षेण चक्षुंद्रियण चक्षु के द्वारा तमो का ग्रहण होता है ऐसे मीमांस को कहता अच्छा अभी कहता है कि अगर मान लीजिए कि कोई तमह के द्रव्य भी हुआ किंतु आगे दिनकरी में नू तमस सिद्ध हो अभी त्य द्रव्य की मानो तमह मान लीजिए सिद्ध हुआ इसको कहते हैं अभ्युपगम वाद वादी बल परीक्षणार्थ अनिष्ट स्वीकार अभ्युपगम कहते हैं बादी का बल कितना है इसको परीक्षा करने के लिए जो हमें अभीष्ट नहीं है फिर भी उसको स्वीकार कर लेते हैं चलो ये आप कहते हैं तो मान ले आगे इस इस प्रकार कहते हैं ननु तमस सिद्धो अपि तम सिद्ध हो जाने पर भी तस्य द्रव्यते किम मानम उसका द्रव्य क्यों कहेंगे ऐसा कौन पूछेगा अभी नया ही पूछ रहे इतिहास्य मीमांस का कह रहा है अनुमान प्रमाण आह इसमें अनुमान प्रमाण है मुक्तावली में अनुमान दे दिया तस्य च रूपवत्वाद कर्मवत्वाच द्रव्यम तस्य तस् द्रव्यम कस्य द्रव्यम तमसह तपक्ष हो गया तम तम तमस रूपवत्वात् कर्मवत्वाच द्रव्यम तो साध्य क्या हो जाएगा द्रव्यम हनुमान वाक्य हो जाएगा तम द्रव्यम दो हेतु दे दिया दियावत्वाद कर्मवत्वात् दृष्टांत किया देंगे जो रूप वाला है कर्म वाला है और द्रव्य है रूप वाला भी है कर्म वाला भी है और द्रव्य है पृथ्वी बहुत बड़ा है भाई कुछ छोटा ले लीजिए घट घट दंड इसको पहले लेना नहीं होगा तो आगे खोजना तो इसलिए मीमांस को अनुमान दे दिया अर्थात तमह द्रव्यम रूपवत्वा कर्मवत्वा घटवत अनुमान हो गया तस्य तस्य का अर्थ दिनोकरी में कहते हैं तमस इत्य अर्थ तस्य च त मुक्तावली में तस्य च चकार द्रव्यत्वमिति अनेन तकार द्रव्यमित अने अन्वे अर्थात तस्य तमसः द्रव्यम क्यों ता दो हेतु तथा अनुमान कहते हैं तमो अतिति तमोद्रव्यूपवादुम तमसो द्रव्यते द्रव्य प्रमाणित ये हनुम यहाँ लिखाया इदम उपलक्षणम् ये जो अनुमान लिखाया गया तमोद्रव्यम रूप ये अनुमान उपलक्षण है और क्या अनुमान हो सकता है कहते हैं तमोद्रव्यम परवादी आश्रय्वाद तम पर तम अपर है पर अर्थात दिग्वाचक पर अपर अर्थात दिग्वाचक अपर इति परवादि आश्रय्वाद्पोध्यं कहते ऐसे अनुभव दिखाते हैं कैदम तमह परम इदम तमह अपरम वो तमह दूर में दिखता है तो पास में तो प्रकाश है किंतु दूर में अंधकार दिखता है अथवा दूर में प्रकाश है पास में अंधकार दिखता है इस प्रकार की इदम तमह परम इदम अपरम इति प्रचित है इस प्रकार की प्रतीति होने से है तुम्हें पंचम इसलिए परत्वादि आश्रयत्व ये भी हेतु बन जाएगा तमो में द्रव्यव सिद्ध करने के लिए क्योंकि जो परत्व अपरत्व इसका आश्रय कौन होगा परत्व अपरत्व ये नवद्रव्य नवद्रव्य वृत्ति तो इसलिए इनका आश्रयत्व है ना तमो द्रव्य सिद्ध हो जाएगा अच्छा। मीमांस को ने हेतु दे दिया मुक्तावली में हेतु किसको दिया तमो सिद्ध करने के लिए रूपवत्व रूपवत्व अर्थात रूप तमह में रूप कह रहा है मीमांस का नया कह रहा है ननो तमसी रूपे माना भाव तमह में रूप है इसमें कोई प्रमाण नहीं है अभी ऐसा कहने पर मीमांस को कहेगा नच नच तो नया कहेगा मीमांस को कहता है नीलम तम इति प्रतीत्या तत्सिधिर नीलम तम तो तम में अभी नील का प्रतीति हो रही है तो होने से मीमांस को कह रहा है नीलम तम इति प्रतित्या तत्सिद्धि तत्सिद्धि अर्थात तमसी नील रूप सिद्धि अर्थात क्योंकि न्याय कह दिया कि तमस में रूप है इसमें कोई प्रमाणन नहीं है मीमांसा को कहता है कैसे प्रमाण नहीं है तमम नीलम तम इति प्रती उससे तम में नील रूप है तत्सिद्धि तत्सिधि रूप सिद्धि नील रूप सिद्धि तो ऐसा मीमांस का कहने से न्याय कहता है कि नशे वाच्यम प्रतीतर भ्रांति ये जो आपको प्रतीति हो रही है नील रूप की प्रतीति हो रही है ये तो भ्रांति है तो ये भ्रांति है कैसा कहते हैं वास्तविक ये नील रूप नहीं है ये जो तेज का जो भाषुर रूप होता है उसका अभाव है ये कोई नील रूप ऐसा नहीं है अच्छा। नया एक तमह में रूप स्वीकार नहीं करने से मीमांस का दूसरा हेतु दे दिया तो मुक्तावली में तमा को द्रव्य सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु क्या दिया कर्मवत्व अभी कर्मवत्व अभी तम हो जाएगा कर्मवत् उसमें रहेगा हेतु तक कर्मवत्व त तो तम कर्मवत्त तमो रहेगा कर्मवत्व कर्मवत्वम शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा कर्म अभी तमह में कर्म रहेगा कर्म किस संबंध से रहता है जहाँ रहेगा समवाय संबंध से कहते हैं कर्मवत्व चमवाय सम्बंधे न विवक्षितम अर्थात तो कर्म भी समवाय सम्बंध से ये कहना चाहिए नहीं तो क्या होगा अगर समवाय संबंध है न कर्मवत्व इस प्रकार के हेतु नहीं कहेंगे कालिक का संबंध है न कर्म गुण में रहेगा जा? रह जाएगा जन्येश कालिक अयोगात जन्य पदार्थम ऐ सी विपरीत कह दिया नित्येशु कालिक अयोगात नित्य पदार्थ में कालिक का संबंध से कोई नहीं रहेंगे किंतु तो जन्य पदार्थ में कालिक सम्बंध से अन्य पदार्थ रह जाएंगे तो जन्य पदार्थ मान लीजिए घट रूप ये जन्य है इसमें भी काली का संबंध से कर्म रह जाएगा अगर आप खाली कर्मवत्व को हेतु बनाएंगे अर्थात कर्मवत्व अर्थात कर्म तो जहां कर्म रहेगा वहाँ द्रव्य तो रहना चाहिए क्योंकि आपका अनुमान हो रहा तो है तमह द्रव्यम कर्मवत्व व्यक्ति कैसे कहेंगे कर्मवत्व द्रव्यत्व किन्तु काली का संबंध है ना कर्मवत्व गुण में भी रहेगा वहां द्रव्यत्व नहीं रहेगा तो व्यविचार होगा इसलिए कहते हैं कर्मवत्व जो हेतु कहते हैं वो समवाय संबंध है न कर्मवत्व ये होना चाहिए कर्मवत्व चमवाय सम्बन्धे न विवक्षित न जन्मात्र कालिक का सम्बन्धे न कर्मवत्व न व्यविचार जन्य मात्र नित्य में कालिक का अयोगा किन्तु जन्य मात्र में कालिक का संबंध से अन्य पदार्थ रह जाएंगे तो जन्मात्र हो गया जैसे जन्य हो गया गुण गुण में भी कालिका संबंध है न कर्मवत्व रह जाएगा अथवा तो कर्म रह जाएगा किंतु गुण में द्रव्यत्वम नहीं रहेगा तब तो वे विचार हो जाना चाहिए किंतु हम लोग हेतु कह दिए समवाय संबंध है न कर्मवत्वम ठीक है अभी हेतु हो गया कर्मा, कर्म अथवा कर्मवत्वम अभी कर्म तमह में रहना चाहिए अगर पक्ष हो गया तमह हेतु हो गया कर्म अगर हेतु कर्म पक्ष तम में नहीं रहेगा पक्ष हेतु तो भाव स्वरूपा सिद्धि तो ये दोष हो जाएगा तभी तो नया कह मीमांसा कह रहे न च स्वरूपासिद्धि चलती छाया इति प्रतित्या कर्मवत्व सिद्ध है तो छाया इसमें कर्म प्रती से सिद्ध हो रहा है कैसे चलती छाया छाया चलती चा है इस प्रकार की प्रतिति होने से तम में कर्म बत्व की सिद्धि हो जाएगी मीमांसा को कहा है अभी तो कह रहे हैं, तमस क्लिप्त द्रव्य शु अच्छा तमह क्लिप्त द्रव्य में अगर मान लीजिए कि द्रव्य हुआ तो ये क्लिप्त द्रव्य सिद्ध द्रव्य में क्यों अंतर्भाव नहीं होगा अभी अर्थात नया एक और एक स्तर मान लिया मान लो ठीक है ये द्रव्य है किंतु जितने सारे सिद्ध द्रव्य है न द्रव्य है उसमें क्यों अंतर्भाव नहीं होगा तमस क्लिप्तद्रव्यु अंतर्भाव क्यों नहीं होगा मीमांस का निराकृते निराकरण करता है अर्थात ये जो नवद्रव्य है उसमें तमोह का अंतर्भाव नहीं होगा तधि गंधशून्यवाद गन, न पृथिवी तत् कहने से तम तम गंध शून्यवात न पृथ्वी अनुमान हो गया पक्ष कौन हो जाएगा तमह साध्य हो जाएगा न पृथ्वी पृथ्वीत्वाभाव साध्य हो जाए तमो न पृथ्वी हेतु हो गया गंध शून्यवात इस प्रकार की हो गया तब गंध शून्यवाद क्यों कहे गंधा भावात कह सकते थे तो गंधा भावात नहीं कह कर करके गंध शून्यवात इस प्रकार क्यों कहे गंध शून्यवात अर्थात कोई भी गंध नहीं है क्योंकि अगर मान लीजिए सुरभि भी गंध नहीं है किंतु असुर भी गंध है तो गंध अभाव कह सकते नहीं कह सकते हैं सुरभि नहीं है असुर है तो उसमें गंध अभाव है नहीं है किंतु गंध शून्य कह देंगे नहीं कह पाएंगे गंध शून्य अर्थात सकल और गंधा भाव गंध सामान्य अभाव को गंध शून्य तो कहा जाएगा किंतु गंधा भाव तो एक गंध नहीं है तो भी गंधा भाव कह दिया जा सकता है तो अभी यहाँ शंका करते हैं गंधा भाव से में गंधा भाव से हेतुत्व उत्तरा अच्छा ठीक है और मूल में उतना ही दिया है गंधा भाव से हेतुत्व उक्तो गंधा भाव हम गंध शून्य को नहीं कह कर करके गंधा भाव को अगर हेतु कहते तो घट गत गंध प्रतियोगिक अभाव आद आ, पट पट गत गंध का अभाव आदाय घटे विचार विचार पट गत गंध का, का अभाव जैसे कहा जाएगा कि पर्वत का अभाव ये कौन सा अभाव होगा पर्वत प्रतियोगी का अभाव इसका क्या नाम होगा इसे अभाव को क्या अभाव कहेंगे पर्वत प्रतियोगी का अभाव इसका नाम क्या होगा किस नाम से कहेंगे अच्छा स्पष्ट क्या कहेंगे पर्वताभाव कहेंगे इसी प्रकार की पट गत गंध प्रतियोगी का अभाव पट गत गंध पट गह देंगे पट <पोटो> गंध प्रतियोगी का अभाव है इस अभाव का नाम क्या होगा पट गंधा भाव पट गंधा भाव घट में रहेगा पट गंधा भाव घट में रहेगा नहीं रहेगा रहेगा अभी घट में गंधा भाव आ गया पट गंधा भाव आ गया आपका हेतु है तमह न पृथ्वी गंधा भावत्व जहाँ गंधा भाव रहेगा वहाँ पृथ्वीत्व का अभाव रहना चाहिए अभी घट में पटगंध का अभाव रह गया वहाँ पृथ्वीत्व का अभाव रहना चाहिए किन्ट में पृथ्वीत्व का अभाव है क्या नहीं है तो व्यविचार हो जाएगा इसलिए कहते हैं पट गत गंध प्रतियोगी का अभाव आदाय घटे व्यविचार क्योंकि घट में अभी गंधाभाव आ गया और पृथ्वी अभाव नहीं है नहीं होने से हेतु रह गया साध्य नहीं हुआ व्यभिचार हो जाएगा अतः तो शून्यत्वम उत्तम शून्यत्व का अर्थ सामान्य अभाव। अगर खाली आप अभाव कह देंगे कोई तो विशेष अभाव को भी ले सकता है तो यहाँ शून्यत्व कहने का अर्थ सामान्य अभाव कहा गया अर्थात गंध सामान्य भाव अच्छा अभी अनुमान हो गया तमह पृथ्वी न गंध शून्यवाद अर्थात गंध सामान्या इसलिए तमह पृथ्वी में अंतर्भूत नहीं होगा आगे हे हेतु हो गया आपका गंध सामान्याव हेतुश्च प्रतियोगी व्यधिकरण समवाय सम्बंधावच्छिन्न समवाय सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिता को अपिबोध्य हेतु ऐसा होना चाहिए जो प्रतियोगी का व्यधिकरण होना चाहिए प्रतियोगी व्यधिकरण अर्थात हमारा हेतु हो गया गंध भाव वो जहाँ रहना चाहिए वहाँ प्रतियोगी व्यधिकरण होना चाहिए अर्थात प्रतियोगी वहाँ नहीं रहना चाहिए नहीं तो आपको गंधा सामान्य भाव भी है और प्रतियोगी भी रह गया कहेंगे गंधा सामान्य भाव जहाँ रहेगा प्रतियोगी कैसे रह जाएगा घटम वायु में रूप सामान्य भाव रहेगा और वायु में काली का संबंध से रूप रहेगा रह जाएगा इस प्रकार की नहीं कहना चाहिए तो इस प्रकार वगैरह आप काली का संबंध से दिखाएंगे तो प्रतियोगी समानाधिकरण हो रहा है तो इसी प्रकार की आपका हेतु हो गया कि गंध सामान्याव तो गंध सामान्य भाव जहां आप दिखाएंगे वहां काली का संबंध से भी गंध है इस प्रकार की नहीं कहना चाहिए तो फिर कैसा कहना चाहिए कि समवाय संबंध अव चिन्ह प्रतियोगिता का गंध सामान्य भाव यह कहना चाहिए तो अगर आप काली का संबंध से गंध दिखा रहे हैं किन्तु तो समवाय सम्बन्ध से गंध नहीं है तो हमको समवाय सम्बंधावचन्न प्रतियोगिता को गंध सामान्य अभाव मिलेगा नहीं मिलेगा समवाय संबंध से गंध नहीं है किंतु काली का संबंध से गंध है तब हमारा हेतु है गंध सामान्य भाव और समवाय संबंध से नहीं है हेतु मिलेगा नहीं मिलेगा समवाय संबंध है ना गंध नहीं है और हमारा हेतु है गंध सामान्याव तो हेतु मिलेगा नहीं मिलेगा मिलेगा कि जो तो काली का संबंध है ना गंधर रह सकता है कहते हैं उसमें कोई दोष नहीं है प्रतियोगी वेधिकरण समवाय संबंध प्रतियोगिता छिन्न ये लेना चाहिए अर्थात आप जो गंध सामान्य भाव दिखा रहे हैं समवाय संबंध अवचिन्न गंधा अभाव ये कहना चाहिए अच्छा प्रतियोगी वेधिकरण अर्थात प्रतियोगी भी है और ये भी है जैसे कहा जाता है कि भूतल और घटक का बीच में संयोग तो भूतल और घटक का बीच में संयोग जो है वह सार्वत्रिकना एक देश में है एक देश में है तो वहाँ संयोग भी रहा और संयोग अभाव भी रहा इसको नया एक लोग स्वीकार कर लिए क्योंकि वो लोग कहते हैं कि संयोग ये अव्यापक वृति, इसलिए प्रतियोगी और प्रतियोगी का अभाव ये दोनों ये रह सकते हैं तो वो ज्यादा में स्वीकार्य है किंतु अन्यत्र जहाँ विचार करेंगे कहेंगे प्रतियोगी और अभाव समान जगह में नहीं रहना चाहिए नहीं तो आप अभाव को हेतु बना रहे हैं और वहाँ प्रतियोगी भी अगर रह जाएगा तो फिर आपको वहाँ अभाव मिलेगा कैसे इसलिए आपको अभाव ऐसा दिखाना चाहिए जहाँ प्रतियोगी नहीं रह रहा है कहेंगे कैसे हम ये सम्बन्ध से अभाव वो संबंध से प्रतियोगी रह जाएगा तो कहते हैं इसलिए स्पष्ट करने के लिए हमको ये सम्बन्ध से अभाव चाहिए आप अन्य संबंध से रख रहे हैं तो रखिए हमको कोई हानि नहीं है आप काली का संबंध से रख देंगे कहते रख दीजिए हमको समवाय संबंध है ना अभाव चाहिए और समवाय संबंध न वो नहीं रहना चाहिए तो प्रतियोगी वेदिकरण होना चाहिए समवाय संबंध न होना चाहिए अर्थात समवाय संबंध विद्यमान वि है और समवाय संबंध नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कहते हैं घट भूतलों का बीच में संयोग संयोग भूतल में किस संबंध से है समवाय सम्बन्ध से और संयोग भूतल में नहीं भी है समय आय से नहीं है वहां अभ्यापवृत्ति स्वीकार कर लिया गया अन्यत्र ऐसा नहीं होगा जहां अभ्याप वृत्ति है वहां प्रतियोगी और अभाव दोनों समानाधिकरण हो जाएंगे केवल संयोग को छोड़कर करके अन्यत्र ऐसा स्वीकार नहीं करते प्रतियोगी व्यधिकरण करते हैं तो जब कॉपी संयोग का बात करवाते हैं वहाँ कहते हैं कि अयम वृक्षः कपि संयोगी हेतु देते हैं ऐतद वृक्षवात् अभी कहते हैं कपि संयोग शाखा में है और मूलों में नहीं है अभी मूलों में कपि संयोग का अभाव है और इसका कपि संयोग का अभाव का प्रतियोगी कौन हो जाएगा कपि संयोग अभी उसी समान वृक्ष में क्योंकि आपका पक्ष है अयम वृक्ष उसी पक्ष में शाखा अवच्छेदन कपी संयोग भी है तो यहाँ कहते हैं कि अभी देखिए आपको कॉपी संयोग का अभाव भी है कॉपी संयोग भी है merakla, तो ये प्रतियोगी समानाधिकरण हो गया आपका जो पक्ष है इसमें कॉपी संयोग भी है कॉपी संयोग का अभाव भी है इसको प्रति, प्रतियोगी समान अधिकरण इस प्रकार की कह देते हैं तो वहां संयोग है व्यापक है इसलिए स्वीकार कर लेते हैं समवाय सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिता का जो आप हेतु दिखाते हैं गंध सामान्य अभाव ये समवाय सम्बंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का होना चाहिए और प्रतियोगी व्यधिकरण होना चाहिए एक अधिकरण में अर्थात तो प्रतियोगी और अभाव दोनों हो जाएंगे ऐसा नहीं होना चाहिए और समवाय सम्बन्ध अभाव होना चाहिए ये हेतु में ये दोनों अंश विशेषण आना चाहिए ये क्यों ऐसा कहते हैं आगे उसका विचार दिखाएंगे आज यहाँ पर तो। ओम शंकर शंकराचार्य केशव वादरायण शूत्रभाष्य वंदे भगवंत पुनः पुनः गुजरात नीतिमूर्ति वेद विभ तदेहाय दर्शना मूर्तेय नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ते